तत्व तो चिंतामढ़ी भगवान क्या है अज्ञान ही सर्दी है जितना अज्ञान होता है उतनी स्थूलता होती है और जितना ज्ञान होता है उतनी ही सूक्ष्मता होती है जो पदार्थ जितना भारी होता है वह उतना ही नीचे गिरता है जितना हल्का होता है उतना ही ऊपर को उठता है अज्ञान ही बोझा है जल के अत्यंत स्थूल होने पर जब वह बर्फ बन जाता है तभी उसे नीचे गिरना पड़ता है इसी प्रकार अज्ञान के बोझ से स्थूल हो जाने पर जीव को गिरना पड़ता है ज्ञान रूपी ताप के प्राप्त होते ही संसार का बोझ उतर जाता है और जैसे ताप से गलकर जल बनने पर और भी ताप प्राप्त होने से वह जल धुआं या भाप होकर ऊपर उड़ जाता है वैसे ही जीव भी ऊपर उड़ जाता है जीवात्मा खास ईश्वर का स्वरूप है परंतु जड़ता या अज्ञान से जब यह स्थूल हो जाता है तभी इसका पतन होता है अज्ञान ही अधह पतन का कारण है और ज्ञान ही उत्थान का कारण है जीवात्मा एक बार शेष सीमा तक उठने पर फिर नहीं गिरता उसके ज्ञान में सब कुछ परमेश्वर ही हो जाता है वास्तव में तत्व से है तो एक ही परमाणु भाप बादल बूंद ओले सब जल ही तो है इस न्याय से सभी वस्तुएँ एक ही परमात्मा है इसलिए भगवान चाहे जैसे चाहे जब चाहे जहां चाहे जिस रूप में प्रकट हो जाते हैं इस बात का ज्ञान होने पर साधक को सब जगह ईश्वर ही दिखते हैं जल का तत्व समझ लेने पर सब जगह जल ही दिखता है वही परमाणु में और वही ओले में अत्यंत सूक्ष्म में भी वही और अत्यंत स्थूल में भी वही इसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल में वही एक परमात्मा है अणोरणियान महत्वमहियान यही निराकार साकार की एक रूपता है अज्ञान से अहंकार बढ़ता है जितना अहंकार अधिक होता है उतना ही वह सांसारिक वस्तुओं को अधिक ग्रहण करता है जितना सांसारिक बोझ अधिक होगा उतना ही वह नीचे जाएगा गुण तीन है इनमें तमोगुण सबसे भारी है इसी से तमोगुणी पुरुष नीचे जाता है रजोगुण समान है इससे रजोगुणी बीच में मनुष्यादि में रह जाता है सत्वगुण हल्का है इससे सत्वगुणी परमात्मा की ओर ऊपर को उठता है ऊर्धवम गच्छन्ति सत्वस्थाह मध्ये तिष्ठन्ति राजशाह अधो गच्छंती तामसाह हल्की चीज ऊपर तैरती है भारी डूब जाती है आसुरी संपदा तमोगुण का स्वरूप है इसलिए वह नीचे ले जाती है सत्वगुण हल्का होने से ऊपर को उठाता है दैवी संपदा ही सत्वगुण है यही ईश्वर की संपत्ति है यह संपत्ति जो-जो बढ़ती है त्यो त्यों ही साधक ऊपर उठता है यानी परमात्मा के समीप पहुंचता है इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म में उस एक ही परमात्मा को व्यापक समझना चाहिए परमात्मा व्यापक रूप से सबको देखते और जानते हैं सर्वतः पाणिपादम तत्व सर्वतोक्षिशिर मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लो के सर्वमावृत्ति गीता वह गेय कैसा है सब ओर से हाथ पैर वाला है सब ओर से नेत्र सिर तथा मुख वाला एवं सब ओर से कान वाला है ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर वह न हो ऐसा कोई शब्द नहीं जिसे वह न सुनता हो ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसे वह न देखता हो ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह न ग्रहण करता हो और ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह न पहुंचता हो हम यहां प्रसाद लगाते हैं तो वह तुरंत खाता है हम जहाँ स्तुति करते हैं तो वह सुनता है हमारी प्रत्येक क्रिया को वह देखता है परंतु हम उसे नहीं देख सकते इस पर यह प्रश्न होता है कि एक ही पुरुष की सब जगह सब इंद्रियाँ कैसे रहती हैं आँख है वहाँ नाक कैसे हो सकती है इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि यह बात तो ठीक है परंतु परमात्मा इससे विलक्षण है वह कुछ अलौकिक शक्ति है उसमें सब कुछ संभव है मान लीजिए एक सोने का ढेला है उससे कड़े बाजूबंद कंठी आदि सभी गहने सभी जगह हैं जहाँ इच्छा हो वहीं से सब चीजें मिल सकती हैं इसी प्रकार वह एक ऐसी वस्तु है जिसमें सब जगह सभी वस्तुएँ व्यापक है सभी उसमें से निकल सकती हैं वह सब जगह की और सबकी बातों को एक साथ सुन सकता है और सबको एक साथ देख सकता है